शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो जो टूटा फूटा हो जिसमें उभरे हुए धाने न हो जो प्रणयुक्त प्रणयुक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो इन पांच प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहां उत्तम माना गया है जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है इस जगत में 1100 सौ रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता भक्तिमान पुरुष साढ़े पाँच सौ रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना और उसे सिर पर धारण करे तीन सौ साठ दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले, वैसे वैसे तीन हार बनाकर पुरुष उनका तैयार और उसे यथा लेकर इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूर्य जी बोले महर्षियों सिर पर ईशान मंत्र से कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से पंद्रह रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें अथवा अंगों सहित प्रणों का पाँच बार जप करके रुद्राक्ष की तीन पाँच या सात मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र नमक शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा मांस लहसुन प्याज सहिजन लिसोड़ा आदि को त्याग दे गिरिराज नंदनी उमे क्षेत्र रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शुद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए यह वेदोक्त मार्ग है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे जो रोगी हो दिन में दाने न हो दिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो दिन में पिरोने योग्य छेद न हो ऐसे रुद्राक्ष मंगल मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए रुद्राक्ष मेरा मंगल में लिंग विग्रह है वह अंतत गत्वा चने के बराबर लघुतर होता है सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है सभी आश्रमों समस्त वर्णों स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए सर्वाश्रमा वर्ण स्त्री शुद्रा सदैव रुद्राक्ष के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन के ल प्राप्त होता है